कमला दरिद्रता संकट गृह और अशांति को दूर करती है कमला रानी इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांत में जीवन बिताता है श्वेतवर्ण के चार हाथी सुंड में सुवर्ण कलश लेकर सुवर्ण के समान कांति लिए हुए मां को स्नान करा रहे हैं कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए मां सुशोभित होती हैं समृद्धि धन नारी पुत्रादि के लिए इनकी साधना की जाती है इस महाविद्या की साधना नदी तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में आकंठ डूब डूब कर की जाती है इसकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान होता है व्यक्ति का यश और व्यापार या प्रभुत्व संसार भर में प्रचारित हो जाता है देवी कमला या लक्ष्मी, रात्रि महारात्रि विद्या विद्या शिव सदा शिव विष्णु